क्ष मा तम पद लक्ष्य बताने जा रहे हैं श्रोतुन्द्रियात पद एक ग्राह्यतेम सुमा वाक्य कार्य करने जा रहे हैं तत्व व्याख्या हो गई है तम क व्याख्या कर रहे हैं तम का लक्ष्य लक्ष्य चो अर्थ है वो क्या है कद स्रोत दे वस्तु तंपदेना द्वारा तंप कथित लक्षित है जो वह महावाक्य को सुन रहा है इस श्रोता का अपनी जो शरीर इंद्रिया है इंसक से अतीत इंसक से जो पृथक इंसब को एक तरह से अतिक्रमण करके जो रह रहा है वो वस्तु वह वस्तु ब्रह्म तत्व जो तत्पदार्थ कहा गया था वही वस्तु तम पद के द्वारा कथित है अतव तत्पदार्थ कथित और तम पदार्थ कथित पदार्थों का एकता को असी इति ग्राह्य से असी या क्रिया के द्वारा ग्रहण कराया जाता है तल ऐक्यम अनुभूयता इसलिए उस एकता का आप सभी अनुभव करें महावाक्यार्थ श्रवण माने महावाक्यापत्व रूपी साधनों के अनुष्ठान द्वारा महावाक्यार्थ की प्रतिपत्ति जो अनुभव करना चाह रहा है वह व्यक्ति को कहते मुमुक्षु, हो उसके अपनी देहेन्द्रियातम देह इंद्रियोपलक्षित स्थूलादि शरीर त्रय साक्षिप देहर इंद्रिय से क्या देहस्तूर और इंद्रिया से सूक्ष्म और इन सब का कारण शरीर शरीर से अतीत अलग जो इन सब का जो साक्षी है साक्षण वस्तु जो कि कैसे है वो इन देह इंद्रिया से विलक्षण वह वस्तु ही सद्वस्तु जिसको सदैव आशीन आसीते शुरू किया था तत्वशिका उपक्रम वही सद्वस्तु है के के द्वारा द्वारा कथन किया गया है। है। दे में विद्वान तत्व पदार्थ दिष्य प्रति प्रत्याय तत्म इन पद की सामनाधिकता के कारण से लब की पदार्थ दिश्य के प्रति बोल रहा है गुरु इस के द्वारा इसी करोति कथन करने अभी इसका लक्षितार क्या है संपूर्ण वाक्य का ऐक्यम अनुभूयता तत्म की ऐक्यता अपने में अनुभव कर लेना क्यों तो तत्व पदार्थम प्रमाण सिद्धम एक अनुभूयता मुक्ष के द्वारा अनुभव करना चाहिए अब अंतिम महावाक्य रहा है क्रम प्राप्त अयम महात्मा ब्रह्म से आदौ अयम पद विधित अर्थ क्रमेण दर्शति अथर्वेद का ये मांडुक्य प्रषद में आया हुआ है दूसरे मंत्र में क्रम प्राप्त क्रमश क्या पढ़ा था दिवे, दिवे, दिवे, दिवे, दिवे, दिवे, दिवे। और अब इस क्रम से प्राप्त हो गया अथर्वेद का इसमें विद्यमान जो महावाक्य उस महावाक्य के अर्थ को व्याच की व्याख्यान करने की इच्छा करते हुए इनका सबसे पहले आदो सबसे पहले इस वाक्यस्त्र अयं पद और आत्मा पद इन दो पदों के अर्थ को बताने के लिए अगला श्लोक आरंभ कर रहे हैं दो पदों से वक्षित जो अर्थ है उसको बताने जा रहे हैं अपरोक्षतम स्रकाश अतम अहंकारादेहांताश अप्रोक्ष अयमितुक्ति मतम अयमितुक्तिता अयमित श्वारा स्वप्रकाश इधर नहीं बोला ना है? यम किस रूप है इधम का ही रूप है और इधम कहां पर होता है सन्नीकृष्ट सन्नी को बोलते हैं और यदि करना होता तो तत्व बोलते जैसे पहले बोला तत्म और यहां पर को बोध कराना है इसलिए अयम यह जो सब प्रकाश और अप्रोक्षों को प्रकट कर रहा है अयम शब्द अयमित चुजित तो मत और आत्माश्द से अहंकार प्रत्यक अहंकार से लेकर के देह पर्यंत में अंदर में जो व्याप्त है वह जो चैतन्य है उसी को आत्मा शब्द करना चाहता है अयमित उतिक अयमित, अयमित शब्दे नोक्ष अप्रोक्ष मतम अभिमतम अयमित शब्द के द्वारा उस आत्मा की स्वप्रकाश विशिष्ट कथन करना अप्रोक्षा अदृष्टाधि नित्य परोक्षा व्यावर्तित विशेषण दो विशेषण क्यों दिया और दो विशेषण क्यों कारण यह है क्योंकि अदृष्टादि कैसा है परोक्ष इसलिए अप्रोक्ष कहना पड़ेगा ये मत समझे आत्मा अदृष्टादि समान परोक्ष है परोक्षाधिवत परोक्ष जो भांति है आत्मा में उसका व्यावर्तन करने के लिए अपरोक्ष कहना पड़ा और घटाधि कैसे हैं? अप्रकाश स्वरूप ये भी कोई कह सकता आत्मा घटवत अप्रकाश स्वरूप आत्मा जड़ द्रव्यम इसमें सबसे कोई बोलते ही नहीं एक लोग आत्मा क्या है ज्ञान आत्म गुणाधिकरण घटवत गंधाधिकरण घटवत तो ऐसा जो अनुमान आदि करने वालों के लिए व्यावर्तन कैसे करूंगा स्वप्रकाश यह आत्मा जड़ नहीं है अप्रकाश रूपानी घट के समान यह और जड़ता कि व्यावर्तन करने के लिए स्वप्रकाश शब्द है के समान परोक्षता का व्यावर्तन करने के लिए अपरोक्षा नित्य परोक्षिति बोलतव्य में इसलिए जो विशेषण देना पड़ा देहादिशो आत्मशब्द प्रयोग दर्शनात दर्शना चार वक है शरीर आत्मा है इंद्रिया आत्मा रहा है, को रहा है अलग अलग लोग अलग अलग चीजों को आत्मा मान रहे हैं इसे यहां आपका शब्द है किसको लेना चाहिए इस महावाक्य में यह निर्णय देने के लिए कह रहे हैं देहांति अहंकारादि देहांता अहंकार आदि यश प्राण मन इंद्रिय, देह संघातस। प्राण मन इंद्रिय, देह आय संघात का सबसे पहला वस्तु क्या है अहंकार ऐसा जो है उसका नाम है अहंकार आदि और देह देह संघात स्कूल शरीर भाई जो दीख रहा है मांसाह वाला यही है अंत जिसका आखिरी परत जिसका ऐसे जो है उसका नाम है देहांत इस संघात का नाम है अहंकार आधि देह अंत अत्यंत शुरू तू शरीर पर्यंत समुदाय अधिक उनसे जो प्रत्यक है अधिष्ठानतया आंतरा चर मतलब क्या इन सभी का अधिष्ठान रूपेण और साक्षी रूपेण सभी का जो आंतरतम वस्तु वो है कुछ वो आत्मा शब्द है इस मंत्र में कहा गया है अश्विन वाक्य इस वाक्य में जो आत्मा शब्द है उसी इसी अर्थ इस को लेना पड़ेगा और ये जो एक श्लोक आया एक ही श्लोक में अयम और आत्मा का न और एक ब्रह्म शब्द अयम आत्मा ब्रह्म अब ये ब्रह्म शब्द क्या लेना अरे ब्रह्म शुद्ध ब्राह्मण के लिए होते हैं ब्राह्मण को भी ब्रह्म दिया गया है, वेद ध्यान ब्रह ब्रह्म ब्रह्मशब से दर्शनावर्तनाय अवक्ष यहाँ ब्रह्म शब्द से जगत तत्वीय ब्रह्मशब तद्रह्मत्मक दृश्यमन सर्वस्य जगता ईद लेते हैं दृश्यमान संपूर्ण जगत का वास्तविक स्वरूप जगत क्या है ब्रह्म वो जो है उसी को कथन किया गया क्यों जितनी भी चित्र है चित्र का असली स्वरूप क्या है कपड़ा चित्र कपड़े को छोड़ देती नहीं सकते असल में चित्र है ही नहीं पसंद है क्या कपड़ा ही है अधिष्ठान ब्रह्म हो गया सारा जगत का असली सार क्या है अधिष्ठान अधिष्ठान को छोड़ करके अन्य जितने दिखाई दे रहे हैं जगत दिखाई दे रहा है उसका कोई अपना अस्तित्व या सार नहीं दृश्य मिथ्याभूत दृश्य मिथ्याभूत संपूर्ण जगत क्या है जगत का निकाद जगत तत्म ने अधिष्ठान क्या तत्व रुपे ना और अध का अवधि कौन तो तो है जगत को बाधोग नीति नीति से नीति नीति से बात होगा? कहा तक बात हो गई करके आत्मा है जो बाधने वाला है सबको बाध रहा है सबको बाध रहा है जो बाधने वाला अपना है ना बुद्ध स्वयं वो जो रह जाता है वही ब्रह्म शिक्षक पारमार्थिकम शिक्षि पार्थिके सचिद आनंद रूपा जो स्वरूप उसका अस्थित तत् उसी तत्व को ब्रह्म शब्द ने गिर के ब्रह्म शब्द के द्वारा कथन किया गया है वाक्यात्म यदुक्त लक्षण ब्रह्म सप्रकाशात्व रूपम स्वरूपम यशात्म रूपक सूपरी समासण वाला सच्चिदानंद स्वरूप वाला जो ब्रह्म है सही आत्मा है जिसका ऐसा जो आप जीवा वही है ब्रह्म आत्मा के पलके, लिया जीव लिया, जो से, आत्मा जो से पर्यंत के सर्वांतर कौन है वो जीवात्मा और वह जीवात्मा ही ब्रह्म है अभेद कर सब प्रकाशात स्वरूप यश तस्व प्रकाशातरोपक सत्मा ही है ऐसा मैंने होना इस प्रकार से महावाक्य विवेक प्रकरण की समाप्ति के साथ साथ पांचों विवेक प्रकरण समाप्त हो जाता है पूर्णता को प्राप्त कर गया और प्रकरण आरंभ हो रहा है है और पंच दीप होगा भी पांच दीप प्रकरण आरंभ कर रहे हैं इसका मंगलाचरण लंबा चौड़ा कर रहे हैं ये खुद टिका का शुक्ला बरधरम विष्णु शशिवर्णम ध्यायेत शुक्ल कपड़ा सफेद कपड़ा सफेद धारण प्रथम नवदन ध्यान सर्व विघ्नोपात शुक्ला नहीं है ना व्याप्त व्यापक ज विष् शशि वर्ण चंद्रमा की समाटर इसीलिए ने्यामर्ण नहीं है इसी विष्णु भगवान का श्लोक नहीं है -वि� चतुर्भुजम प्रसन्न वजनम प्रसन्न चेहरा सर्व विघ्न सकल विघ्नों का शांति के लिए मैं आप ध्यान ध्यान करें और हम ध्यान करते हैं, सबसे पहले गणेश भगवान का ध्यान किए विघ्नों का निवारण करने के लिए यहाँ क्योंकि इससे पहले किसी भी प्रकरण में नहीं किया यहां इसे करना पड़ा इसका प्रकरण है बहुत स्लो विघ्न की संभावना में मालूम हुआ बहुत टाइम लग सकता है इसमें दो सौ अंठानवे श्लोक हैं अब तो 40, ऐसे छोटे-छोटे पचास चालीस ऐसे यहाँ में लग रहा है संभावना है इसीलिए वो गणेश भगवान का स्मरण मात्रे नघ्नाधूरम प्रयां वंदे हम दंति वक्त वाचिता गणेश भगवान का यदि दंति वक्त स्पष्ट यहाँ पर जिस करने दंति वक्त्रम, उस एक दंत महागाय जो गणेश भगवान है उनको हम वन देव नमस्कार करता हूं क्योंकि वो कैसे हैं वांचित संप्रदाय आपके अपने अधिष्ठ पदार्थ प्रदान करने में सक्षम है वो इसलिए हम उनकी वंदना करते हैं और आप लौटते हैं नत्वा श्री भारती विद्यारण्य मुनीश्वर चित्रदीपोधि नत्वा श्री भारती विद्यारण्य मुनीश्वर भारतीय विद्यारण्य मुनि मुनिज दो हमारे गुरु हैं उन दोनों गुरु को नमस्कार करके चित्रदीप नामक सब प्रकरण की तापरी बोधनी नाम की जो व्याख्या है इस व्याख्या को मैं करता हूँ भूमिका चिकीर्षित ग्रंथ निष्पुहरीपूर्ण परसंधान लक्षण मंगल आचरन अस्थस्था प्रवृत्ता तदीयर विषयादिरी तत्ता सिद्धि मन से निधा अध्यापवादाभ्यापंच प्रपंच देती न्यायुस परमात्मी आरोपित जगत प्रकार समाप्ति पर्यंत कार्य संपन्न हो इसके लिए परमात्मी ऐसा शब्द श्लोक में पंच दिशा क्या श्लोक में उत्तराध का पहला शब्द है परमात्मी परमात्मा शब्द क्या है मंगलवाचक ऐसे मंगलाचरण मंगलवाचक शब्द का उच्चारण करते हुए का रूपा मंगल मंगल को आचरण करते हुए ग्रंथ का अलग कोई अधिकारी वगैरह बताने की जरूरत नहीं है प्रकण ग्रंथ होने ऐसे वेदांत प्रकण तदियई रेव विषयाद भी उसी की विषय प्रयोजन संबंध अधिकारियों के द्वारा तत्वता सिद्धि मनुष्य ने मनी मन उस अनुबंध तुष्ट को धारण करते हुए सीधे ही वो विषय में प्रवेश कर गए क्या रहे विषय अध्याम इस न्याय का अनुसरण असर्पा रज में सर्प का आरोप करना इसी प्रकार से अजगत रूपा ब्रह्म में जगत का आरोप करना असर्प रूपा रज में सर्प उसी प्रकार से अजगत रूपा इस ब्रह्म में जगत में का आरोप करना अध्यारोप है वस्तु रूपा ब्रम में अवस्तु रूप माया आवश्यक आरोप करना यह अध्यारोप यथा रज्जु विवर्त सर्प रज्जु रज मात्र था जिस प्रकार से रज्जु से विवर्त के सर्प है वास्तव में क्या है वो रज्जु मात्र आप निर्णय कर दे योग्य अपवाद उसी प्रकार से अवस्तुरूप अविद्या प्रपंच का वस्तुमात्र करके निर्णय कर लेना ही अपवाद अवस्तु रूपा इस तरह जगत में वास्तव में क्या बचता है वस्तु तो ब्रह्म ही शेष है वास्तव में ऐसा जो निश्चय करना ही इस अध्यारोप का अपवाद होना वस्तु में अवस्तु का आरोप हुआ था और अवस्तु का निषेधपूर्वक वस्तु का ज्ञान कर लेना अपवाद रज्जु में सब का आरोप हुआ निषेध पूर्वक क्या लिया कर लिया आपने रज्जु का ज्ञान कर लिया ये उसका अपवाद होना जु में सर्वग ग्रहण करना अध्यारोप होगा और सर्वगा रज्जु का ज्ञान करना अपवाद उसी प्रया पर भी कह दिया कि ब्रह्म में माया और शिकारी का आरोप करना अध्यारोप है और माया का कार्य का निषेध करता हुआ ब्रह्म को ग्रहण करना अनुभव करना अपवाद इस अध्यारोप और अपवाद को ध्यान में रखता हुआ उसी न्याय के आधार पर पूरे प्रखंड लंबा चौड़ पकड़ समझाएंगे अध्यारोप हुई कैसे और उसका अपवाद होगा कैसे परमात्म ने आरोपित जगत स्थिति प्रकार परमात्मा में आरोपित है यह जगत इस स्थिति के प्रकार को दृष्टांत के साथ प्रतिज्ञापूर्वक कथम करने जा रहे हैं यथा चित्रपटे दृष्टम अवस्थान चुष्ठय परमात्म निध्येयम तथा अवस्था चुष्ठ यथा चित्रपटे दृष्ट जिस प्रकार से चित्रपटन चार अवस्थाएं देखने को मिलती है उसी प्रकार से उस परमात्मा में भी इस जगत में चार है तथा अवस्था परमात्मी अवस्था इसी प्रकार परमात्मा भी जान लो यहां चार अवस्थाएं कल्पना करनी पड़ती है जैसे कपड़े में चार अवस्थाएं कल्पित है उसी प्रकार से परमात्मा में भी चार अवस्थाएं कल्पित हो जाती है आरोपित कल्पित कहो अथवा कपड़ा जो कपड़ा ही रहा उसको आरोपित करके संज्ञाएं बदलते जाते हो नाम बदलते जाते पटाता वो पट थे क्या कर दिया नाम रख हैं आपने कैसा पट था पूछा क्या पट है अरे कैसा पट है शुद्ध पट है बनाता है ना बुनाई करके कैसा रहता है शुद्ध उसे कुछ डाला नहीं है ना अभी उसे मांड डाल दिया पाउडर आजकल है पाउडर डाल के इसको दिए तो कड़को घटित पट केवल पट था उसको हम क्या कहते हैं ना बहुत पट शुद्ध पट उसे मांड चढ़ा लिया तो घटित पट कड़क हो गया कपड़ा पेंटिंग करने लायक हो फिर उस पर आप करते रेखाएं आदमी का सिंहासन की राजा का पेड़ पशु जो जो आपने रेखाएं बनाना है भर गया तो रंजित पट रंग से रंजित हो गया क्या नाम रंजित पट धापट धट्टी त्रिपट लां पट और रंजित पट चार हमारे में क्या है निर्गुण निराकार पहला शुद्ध ब्रह्म निराकार ईश्वर नाम पढ़ गया ब्रह्म ईश्वर हिरण्यगर में नाम पड़ा हिरण्य क्या हो गया सगुन सागर सूक्ष्म और शवुन सागर स्थूल विराट चार स्टीजों निर्गुण निराकार पहला सगुण है माया आ गई है किंतु तो आकार नहीं है उुंडकार करते हैं मायाविष्टे और सबुण सागर सुख सूक्ष्म और अंत में आता है अलग अलग हैं देने के निर्भर है यहां जो दे रहे हैं इसका नाम दूसरा शब्द देखो तारा ले दे रहे हैं चित दूसरा अंतरिया तीसरा सूत्रात्मा चौथा विराट कांत है इसको हम लोग क्या करते हैं ब्रह्म ईश्वर और विराट विराट करते में उनका नाम क्या होगा ये भेद होते हैं संज्ञा अलग अलग होती जा रही है चीज एक है अवस्था अलग अलग हो गई इसको अगले श्लोक में बताएंगे पहले श्लोक की बात कह देंगे चित्रपटे यथा वक्षमाणा नाम तो देव परमात्मा वक्षण अवस्था चतुष्ट चित्रपट में जिस प्रकार से वक्षमान अवस्था चतुष्ट सारा अवस्थाएं देखने को मिलती है, में है था था? पत, पत, और लांछित पट एवंजित पट ये होता है अवस्थाएं ठीक है मित्र एक बार आगे कहूंगा अगले श्लोक में ही आ रहा है यथा किंत कौन-कौन कौकोण क्या क्या नाम है आकांक्षा नेप दृष्टाताकोर अवस्था चतं क्रमेण उद्देश्य दृष्टानिकोनो में चतको क्रमश संदिशति यथाधट्टित लाछिति रिता पटिदरिया सूत्रात्मा विराट सात्मा जिस प्रकार से था धौतः घटिता पट? उसी प्रकार से आत्मा चित्त, गौतरियामी सूत्र तथा आत्मा का नाम हो जाते हैं धौत क्या है ऐसा उसका और आगे विस्तृत और व्याख्या करें धौता घटिता लाचित रंजित एवं प्रकार चतसरा अवस्था ठीक घटित लांचित रंजित इस प्रकार चार जो अवस्थाएं जिस प्रकार से में उपलब्ध होता है अनुभव में आता है तथा परमात्मी परमात्मा में सूत्रात्मा विराट चित अवस्था चय बोधव्य विद्यारे संज्ञाए है इससे निर्वीज बोलेंगे निर्वीज अवस्था सबीज अवस्था अंकुर अवस्था और वृक्ष अवस्था ये भी कहा जाता है ब्रह्म निर्वीज अवस्था अंतरियान ईश्वर को सबीज अवस्था सूत्रा महिरंक अवस्था और विराट को वृक्ष अवस्था करेंगे दृष्टांत अवस्था नाम क्रमेण क्रमणादय दृष्टांत में जो स्थित है, अवस्थाएं उनके स्वरूप को एक एक करके विस्तार स्व शुभ्रो अत्र घटितो अपने आप शुद्ध है, शुद। कैसा है? आपने आपे कुछ भी विकार नहीं जैसे जुलाहा ने बना निकाला वैसे ढीला ढाला जैसा है वैसा है है ना उसमें क्या है सिकुड़न भी रहता है तो उसने आप धो तो दो, दो, दो और पटर के रख दो आयरन करना पड़ता है ने? तब क्या होता है कड़क और लाइन आ दो इतना करो तो सब सुगड़े दिखता है ना कपड़ों तो वैसे रहते नया जब बनाता उसके तो बाद क्या हुआ घट्टी तो अन्ना भी ले पहले चावल का जो माड़ होता था ना चावल का तो माड़ नहीं करती थी वो माड़ में टको देते और उसको फैला करके टाइप उठा देते तो आज कब जो पाउडर आए हुए हैं कुछ कुछ वो तो पाउडरों को घोल कर देते घोल उसको लगा देते मशीन से लगते हैं आजकल जैसे जो थान आता है वो भी कड़क रहता है थान के थान जो कपड़े आते हैं कड़क हल्का लगा करके वो बेचते हैं मच्याकार लंच मछी आदि के द्वारा विभिन्न आकारों को आप बना लिया आदि घोड़ा गधा जो बना बना लो धारे उस है ना मछी से मश्य में ले तो कार्य लाचित्रो लाचित्रे हैं अंत में विभिन्न प्रकार के रंगों को हरा नीला पीला पिला गाला, रंगों को सब भर करके आज दिखा, दिखा रहे हैं आंखें हो ना उसमें भी राजा बैठा है बड़ा सभा लगी हुई है चित्र बनाने के ऊपर है नहीं बनाते तीसरे कहते हैं उस रंग भरने नाम क्या पड़ गया रंजित नाम हो गया एक चित्रवट बनाने में एक चार अवस्थाओं को पार उसी प्रकार से जगत में टिका अत्र अत्र इन चार अवस्थाओं के बीच में पहली अवस्था है क्या और कैसी होती है स्वतः द्रव्यांत्र की स्वता जैसा है वैसा उत्पत्ति में जैसा था वैसे के वैसे रह जाए उसका नाम भौत अन्न लिप्तो जब अन्ना लिप्त कर दिया उसको तो उसका नाम हो गया घट्टिता पटह मसीमयी के कर दिया उसका नाम यथा योग्यम से उसको भर दिया क्या हो गया पूरी जैसा चाहिए आप डारंत्र वेदांत में उन चारों बातों को घटा रहे मायावी सूक्ष्म विराटि पर तो एक परमात्मा को वो तो जैसा है वैसा उसको तो उसका नाम क्या हो जाता है, तो वो? है। और माया और जब मायावचे हो गया तो उसका नाम पढ़ गया अंतरिया और सूक्ष्मिता सूक्ष्मी निर्माण कर उसका नाम क्या सूक्ष्म सूत्रात्मा और स्थल सृष्टिय के वजह से उसका नाम पड़ जाता है विराट विराटे विराट नाम से पहला वाला क्या हो गया निर्गुण निराकार दूसरे में सगुण क्या हो गया माया विशिष्ट हो गया निराकार दूसरे में तीसरे में सगुण साकार सूक्ष्म सृष्टि और चौथे में सगुण साकार स्थल सृष्टि निर्गुण निराकार को चित्त चित्त भ्रमश से कह दिया और सगुण निराकार को अंतरिया में ईश्वर नाम से कह दिया है ना निर्भु निराकार क्या है माया रूपा बीच में भी नहीं है क्या नाम रखा है चित और ब्रह्म और जब माया रूपा बीच आ गया तो चिंतन आपने मान लिया तो सभी हो गई तो सब नाम पड़ा गया अथवा ईश्वर और वही जब सुख सृष्टि से युक्त हो गया ना समी के बाद जब चिन्ह चैतन्य हो गया उसका नाम क्या पड़ा सुप्रात्मा अथवा ग्रह चिंतन चेतन हो गया जब जब उसका नाम पड़ा विरा पर हमने परमात्मा माया तत्ता माया उसका कार्य जब हो जाए तो उसका नाम चितुच्योगात अपत भूत कार्य समस्त सुख शरीर योगा सूत्रात्मा अपीकृत भूत का कार्य पंचीकरण नहीं वावी अपूत कार्यूता जो समस्त सुख शरीर है उसका जब अवमान हो जाए उसका नाम और पंचकृतभूत कार्य समस्त समस्थ होगा आप क्या हुआ पंचकृत पंचभूतों का कार्य तो जगत है कि भाई जैसा आपने चित्रपट के दृष्टान दे रहे हो तो चित्रपट में तो चित्र दिखाई देते हैं ना कुछ कुछ बनाया है ना उस रंग भर करके और यही विराट में क्या है ये सब एक नाम है विराट अनेक चित्र है। राजा है मंत्री है जनता है सिंहासन है, है नहीं चार। चार। चार। चार। चार। भी संवर्ग सब कुछ है उसमें हवा मार रहे हैं दिखाई दे रहा है सर यहाँ क्या दिखाई दे रहा है ब्रह्म विद्राट में बताना पड़ेगा आपको परमात्मा चित्रपट स्थानीय तथा आश्रिता चित्राणी वक्तव्या परमात्मा चित्रपट के सदृश फिर तो इस चित्रपट में आशक्त चित्रों का वर्णन करते हो उसी पर परमात्मा में आशक्त चित्र के सदृश इस जगत विराट में क्या है वो वर्णन करना होगा अपि ब्रमाद्या उत्तमाधम भावे नह्मादि से लेकर कीट पर्यंत प्राणी और पेड़ पत्थर आदि जड़ ये सारा चीज इस विराट के अंदर है विराट और विचित्र में दे कैसे हो भी उत्तम और अधम भाव से व्यवस्थित होकर चल रहा है पटगत चित्र के समान पटगत चित्र हो क्या ये बड़ा चोटी -चोटी हो गया। है राजा है बता दे सिंहा है छोटे छोटे सिंहासन आ दे मंत्री लोग है पीछे नीचे जनता बैठी है महारानी बैठी अलग दिखा उत्तम अधम भाव से दिखाते हो आप चित्र में भगवान को दिखा राम खड़े हैं और हनुमान जी को अरे क्यों दोनों चित्र बराबर है बोलो नहीं चित्र चित्र चित्र चित्र है है नहीं नहीं उसे ही है, है, जी नीचे बैठे रहेंगे में वैसे बनाते हैं उत्तम मदम भाव इसी प्रकार यहाँ पर भी उत्तम मदम भाव सारा से सारा चित्र के समान चित्र होकर के सब कुछ व्यवस्थित चल रहा है पट चित्र के समान